ब्रह्मेन्द्र रुद्रमुता हु दिव्यस्त वेद सांग पदक्रमोपनिषद गार स्थित मनसा पश्यम योन यदु सुरा सुरगण देवा तस्मी नम रो यम एक दिध सदा श्रीराध कृष्णूप्या तय तस्म नमो नम नम कमल नम कमलमा ninde nama kamalapa daaye namaste kamalekshana यो ब्रह्मानं विदधा पूर्व यो वैद प्रणोति तस्म तग्वहात्मु प्रकाशम मुमुक्षुर वै शह प्रपद्ये बृंदारक बृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोबिंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा bajogi re la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 अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व में तीन तत्व सनातन तत्व है ब्रह्म जीव माया ये तीनों तत्वों में दो विभाग समझ लीजिए एक चेतन एक जड़ दो तत्व चेतन हैं, एक तत्व जड़ है अर्थात ब्रह्म एवं जीव दोनों चेतन हैं और माया जड़ है किंतु तीनों ही तत्व आज हैं। अनंत है शाश्वत है इन तीनों में शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि मेरा नाम अज है और जीव है अज का अर्थ है कि हम सदा से हैं और जीव का अर्थ है कि हम चेतन है अजा माया भी है लेकिन वो जड़ है ये तीनों तत्व पृथक पृथक नहीं है एक ही तत्व के अन्य दो विभाग समझ लीजिए जैसे एक पेड़ में डाले भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं फूल भी होते हैं फल भी होते हैं है एक पेड़ ऐसे ही एक ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं उनमें एक शक्ति है पराशक्ति एक शक्ति है जीव शक्ति एक शक्ति है जड़ माया शक्ति हम कौन शक्ति है हम जीव शक्ति है और शक्ति होने के कारण ही हमको अंश कहा गया है शक्ति व्यंजयती शक्ति होने के कारण भगवान के अंश कहलाते हैं ये बात भगवान ने स्वयं कही पहले वेदों में पादोश से विश्वाभूतान जितने भूत हैं प्राणी हैं जीव हैं इस सब मुझसे पैदा हुए हैं मेरे अंश हैं गीता में भी भगवान ने ही कहा स्वयं जीवभूत ये जीव मेरे ही अंश हैं तो हम भगवान के अंश हैं और भगवान से हमारा संबंध है तटास्थ शक्ति वाला ये तटस्थ क्यों कह रहे हैं आप इसलिए कि भगवान की जो पराशक्ति है उसके सामने माया खड़ी नहीं हो सकती लेकिन भगवान की शक्ति भगवान से पृथक नहीं रह सकती देखो पहला आश्चर्य अरे किसी की शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं की जा सकती अग्नि की शक्ति है जलाने की अब कोई वैज्ञानिक जलाने की शक्ति को अग्नि से अलग करके दिखावे अरे अगर वो जलाने की शक्ति निकाल देगा तो वही तो अग्नि है फिर क्या बचेगा उसका नाम तो फिर कोयला हो जाएगा तो भगवान में ही रहती है वो माया शक्ति भी और भगवान के अंदर ही रहते हैं हम लोग भी और भगवान के अंदर ही रहती है पराशक्ति ध्यान दो यहाँ पर ये तीनों एक ही जगह रहते हैं हाँ। लेकिन कमाल देखो इनका संबंध सब अलग अलग है पराशक्ति भगवान की न जीव को छूती है न माया को और माया शक्ति जीव पर अधिकार किए है ये कहीं जगह रह कर इतना बड़ा कमल और जीव चेतन है इसको भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है भूमिरा पो नलो वायुमो बुद्धरे वचा हमारे <laughs> पास एक फोन आया कोटेशन का नंबर मध्य हम लोग थक गए सुनते सुनते हमको पता चल गया है आपको सब कोटेशन याद है आपका टाइम खराब होता होगा नंबर बोलने में अरे संसार में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है अजीब अजीब ढंग के फोन आते हैं आप गीता पर कम बोले कल आप रामायण पर कम बोले अरे भाई एक घंटे में हम आ, सारे ग्रंथों में हम घूमने की चेष्टा करते हैं फिर भी किसी में अधिक किसी में कम प्रमाण दे देते हैं तो आप लोग धैर्य रखिए सुनते चलिए तो भगवान ने भाग गीता में कहा भूमि रापो न लोबाखम मनोबुद्धि अहंकार इतमे भिन्ना प्रकृति अपरा ये अपरा शक्ति है निकृष्ट शक्ति है मेरी माया और पराशक्ति क्या है जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धार्ते जगत इस संसार का भोग करती है ये दूसरी शक्ति अपरा शक्ति का भोग करती है अपरा शक्ति के अंडर में सुनिए दूसरा कमाल भोक्ता भोग्यम प्रेरित रंचम वेद कह रहा है एक बारह श्वेता चतुरोपनिषद ये जीव भोगता है और ये संसार जो माया वाली है ये भोग्य है <coughs> और जीव सदा से मायाधीन है ये भी सही है आसमान माई सृजते विश्व में तस्में चाण मायाया सन्निरुद्धा सदा से मायाधीन है जीव ती माया के अधीन कैसे हो गया जड़ माया के अधीन चेतन कैसे हो सकता है अरे जड़ का मतलब क्या होता है जैसे तवलिया अब ये कुछ करी नहीं सकती किसको आधीन करेगी और फिर हम भगवान के अंश हैं पुत्र हैं अरे भगवान तो हमारा सब कुछ है दिव्यो देव एक नारायण माता पिता ब्राता निवासा शरणम सुहृद गति सुबालो पिषद छतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानम सब कुछ है हमारा वो अरे मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर यामी आप लोग तो रोज बोलते है मंदिरों में तुम्हें वाता च पितात्मेव तुमेव बंधुश्च सखात्मेव व सर्वम एक ही जगह पर दोनों रहते हैं पिता पुत्र संसार में ऐसा कहीं देखा है पिता पुत्र हमेशा एक जगह रहे एक साथ एक साथ एक जगह और चौबीस घंटे हाँ ये तो हमारे संसार में चौबीस घंटे भी ऐसा नहीं होता कहीं अरे लेटरिन अलग अलग जाएंगे बाथरूम अलग अलग जाएंगे नहाएंगे अलग अलग बे, बाप बेटे चौबीस घंटे कैसे चिपटे रहेंगे बाप के साथ ऐसा न कोई बाप होता है न बीबी होती है न बेटा होता है लेकिन भगवान है या आत्मा तिष्ठ वेद कहता है एस मा आत्मा तर हृदय तीन चौदह तीन छांदोगपनिषद यह है मेरी आत्मा है जैसे इस शरीर में आत्मा सदा रहता है सदा अगर निकल गया तो शरीर गया ऐसे ही यह परमात्मा आत्मा में नित्य रहता है ऐश माने यह माँ माने मेरा ऐश मा आत्मा वेद कह रहा है ओ भी आत्मा का मतलब ये भी, भी तो हो सकता है कि देह की आत्मा मैं हूं अरे अर्थ करने में क्या है उल्टा पुल्टा भी करो अर्थ तो वेद ने कहा ये गड़बड़ करेंगे संसार वाले तो फिर इसके आगे एक मंत्र और है एसमात्मा अंतर हृदय एक ब्रह्म छ चौदाह चार ये ब्रह्म है जो मेरी आत्मा है यही ब्रह्म है आत्मा अंतर्यामृता बृहदारण्य को पनिषद भी कह रहा है तीन सात तेस मैं उसका शरीर हूं यरम शरीरम सात एक सुबालोपनिषद य विज्ञानम शरीरम बृहदारण्य को पद तीन सात बाईस अरे इतना घनिष्ठ संबंध है अरे इतना घनिष्ठ है <laughs> मैंने कल बताया था ना जैसे तिल में तेल बाहर से उपनिषद कह रहा है हृदेशा हम हृदय सन्निविष्ट अठारह एकसठ पंद्रह पंद्रह अहमात्मा गुडाकेशूताशय स्थित दस बीस गीता अरे अगर मैं नित्य साथ न रहू तो जीव का जीवत्व ही समाप्त हो जाए ऐसा बाप और हम सदा माया के अधीन है आधीन है इसलिए ये भी हो गया जिस परमात्मा में हम बैठे हैं उसी में माया है क्योंकि उसके आधीन है लेकिन परमात्मा को माया छू नहीं सकती अरे कहीं जगह सब है इस तरह से वो छू नहीं सकती हाँ आत्मन चैंब विचित्राशी भगवान की जो पराशक्ति है उसका ये कमाल है भूम न स्वे सदा निरस्त सत्यम परम धीम ही भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया ओ कुहकम माया छू नहीं सकती ये सब एक कई जगह है अरे कमल के पत्ते के ऊपर है पानी लेकिन छू नहीं सकता खबरदार देखो ये मेटीरियल जगत का कमाल पत्ते के ऊपर जल है वो लुढ़क रहा है लेकिन पत्ते से पृथक रहता है हमेशा दूध को आप मिला देते हैं पानी में मक्खन बना के पानी में डाल दो रहो। मिलेगा नहीं पद्म पत्र मीमाम भसा गीता पांच दस नमाम कर्माणी लिमपं थी अर्जुन मैं जो कर्म करता हूँ वो कर्म मुझको छू नहीं सकते पुण्य ये सब चार चौदह इसलिए तस् करता व्यय सृष्टि आदि अनंत कर्म करते हुए भी मैं अकर्ता रहता हूँ अनंत आत्मा विश्व रूपो यता ये ब्रह्म में आश्चर्यजनक भगवान की स्तुति किया सबसे पहले जब वो जेल में प्रकट हुए वसुदेव ने जन्म स्थिति संयमान विभोद्य नीहा द गुणा दा क्रिया ब्रह्मि नो बिध्यश्रय्वादुपचर्ज गुण दस तीन उन्नीस वसुदेव कहते हैं, हैं। वेद शास्त्र आप स्वयं बोल रहे हैं अहम सर्वस्थ प्रभव सर्व प्रवर्तते गीता दस आठ अहम कृष्णस् जगत प्रभव प्रलय तथा गीता साक्षा और कल मैंने आपको कितने वैदिक प्रमाणों से बताया था कि संसार को भगवान ने बनाया है तो भगवान की तो कोई इच्छा नहीं है नहीं आत्मरति, आत्मरती आत्मक्रीड आत्मिथुन आत्मान भवति सर्वेश लोकेशु कामचारो भवती छांदोग्योपनिषद सात पचीस दो तो आत्मा राम है उसको इच्छा तो तब होती है किसी को जब कुछ कमी हो वो तो पूर्ण मदह पूर्ण मृदमारण्य को उपनिषद पांच एक एक भगवान ने अर्जुन से कहा था देख रहे हो मैं सब कर्म कर रहा हूं न मैं कर्तव्यम अरे मुझको तो छोड़ो मेरे जन को ही कुछ नहीं करना है तत्कार जम न तो इच्छा नहीं है और इतने सारे कर्म कोई गुण नहीं माया के गुण तो वहां छू नहीं सकते लादिनी संधिनी संविदे का सर्व संश्रय लाद ताप करी मिश्रा कोई नो गुण भर जीते तो तीन गुण की प्रविष्टि नहीं है उनके लोक में नत्र सत्व सत्वम रजस्तमश न भाई विकारो महान प्रधानम दो, दो सत्रह भागवत और सब गुणों का काम करते हैं सत्य गुण का भी और अजोगुण का विवाह कर रहे हैं सोलह हजार एक सौ बच्चे हो रहे हैं एक लाख एकसठ हजार और तमोगुण की तो हद है और विश्वभूक है विश्वम सृजत विश्वम विभर्ति विश्वम भूंगते खा जाते हैं गुस्से में प्रलय में अरे देखो न लीला में भी प्रतिज्ञा किया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा महाभारत में भीष्म पितामह से किसी ने कहा हथियार तो उठाएंगे नहीं आज उनको दुरुस्त कर दो <laughs> हमारे प्रभु है अरे होंगे प्रभु इस समय तो दुश्मन है विरोधी की फौज में बैठे हैं लगा अच्छी बात बाणों की भरमार कर दिया हालत खराब हो गई श्री कृष्ण की भी अर्जुन की भी तो रथ से कूद गए छोड़ के रथ और रथ का पहिया लेके और पीस के दौड़े अरे चक्कर कहाँ चला गया तुम्हारा अरे गुस्से में भूल गए थे <laughs> देखो क्रोध में मनुष्य जैसे भूल जाता है क्रोधात धबद सम्मो सम्मोहात स्मृति विभ्रम ऐसे जब रथ पर बैठे थे आप और आपको गुस्सा आया कि इसको बुड्ढे को मारना है तू वहीं पर योग करते चक्रा जाता रथ का पहिया लेके दौड़े ऐसा एक कर कौन होगा विश्व में ओ, इच्छा नहीं अनंत कर्म गुण नहीं तमाम गुणों के सब कर्म और अकर्मा भी है वेद कह रहा है और सारे कर्म भी करता है वही ईश्वरे ब्राह्मण नो विरुद्धे तुम्हारा स्वभाव है दो विरोधी धर्म का ये संसार का स्वभाव नहीं है तुम्हारा है तेज तेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह ये तेज शब्द का अर्थ पर उसके द्वारा माया को भगाए रहते हैं वो छू नहीं सकती रहती है उन्हीं में उनके बिना वो क्या करेगी बिचारी जासु सत्यता ते जड़माया भास सत्य इव सहित सहाया अरे उसने वो झापड़ लगाया पहलवान ने किए कई झापड़ में वो राधे राधे हो गया अरे वो झापड़ का कमाल नहीं है वो जो अंदर बैठा है ना उसकी ताकत से वो मरा है हाथ तो जड़ है ये तो मैं नाम का जो चेतन अंदर है उसने हाथ को आर्डर दिया हाथ फिर चाहे बंदूक लेके मारे चाहे ऐसे मारे सब जड़ चेतन की तरह काम करने लगते हैं एक चेतन के बल पर तो वो महाचेतन है भगवान उसके बल से माया इतनी बलवती हो गई कि बड़े बड़े शक्तिधारी जीव ब्रह्मादि कोई हो विष्णु में माया के अंडर में जब तक भगवत भक्ति करके शरणागत हो करके भगवत कृपा न प्राप्त करेगा कोई नहीं बचेगा शिव बिरच का को है बपुरा आन इसीलिए शिव चतुरा न देखी डेराही अरे ये भगवान की माया है <laughs> दूर रहो बचे रहो अरे भगवान के अवतारे को नहीं छोड़ती भगवान की माया और किसको कहे यद स्वयं चात्म बर्तम आत्मा वेद की मुतापरे तीन छा उन्तालीस भगवान भी अपने आप को नहीं जानते अरे नारद जी को मोह हुआ आप लोग सुनते हैं ये हाँ। कौन है नारद जी ये भगवान के अवतार हैं <laughs> भगवान के अवतार को भी मोह हो जाता है हा अगर वो भगवान की शक्ति माइनस हो जाए तो फिर जाप को माया मोहित कर देगी उनके अंश चाहे स्वांश हो चाहे विभिन्नाश हो अगर वो चैलेंज करें भगवान को तो नहीं बचेंगे और अगर शरणागत रहे तो ब्रह्मा शंकर क्या गधा भी माया को चैलेंज कर सकता है वो धोबी वाला गदा, वो काक भूचुंडी <laughs> देखो गरुड़ तमाम पक्षी दीध इतना गंदा पक्षी महापुरुष हो गया किसी की परवाह नहीं ये घोर तुलसीदास जी महाराज इनको देखो अपनी स्त्री के पास जाने के लिए सांप को रस्सी समझा लेकिन जब राम के बन गए तो राम के बल पर माया को चैलेंज कर रहे हैं अब मैं तो ही जाने संसार बांधी न सक गई मोही के बल है माया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती खबरदार मेरे पास न आना सहित सहाय तहा बस अब जहा हृदय नंद कुमार अब मैं तो ही संसार जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाके डेरा जमाना माया मेरे हृदय में नंद कुमार है नंद कुमार है कौचल्या कुमार है अरे वो एक बात है गधो बुद्धि न खराब करो <laughs> फिर भी उनके भक्तों का हाल विचित्र है आज से पैतालीस साल पहले मैं अयोध्या गया था जब एक सम्मेलन में मैं बैठा था कई महात्मा बैठे थे भक्ता लोग एक बृंदावन के बाबा जी भी गए थे उन्होंने कीर्तन कराया जय राधे जय राधे राधे दो तीन हजार बाबा बैठे थे अयोध्या के उसमें से शायद दो चार बोले हो कोई नहीं बोला मुझे बहुत फीलिंग हुई मैं कंट्रोल किए रहा कि जब मेरा नंबर आएगा तो मैं बताऊंगा इन बाबाओं को <laughs> बहुत भयानक मैंने डाटा सबको कि जिन तुलसीदास की रामायण पर तुम लोग इतना फूले घूमते हो वो महापुरुष थे हमारे तुलसीदास जी महाराज वो कह रहे हैं हमारे हृदय में नंद कुमार है तो भगवान दो विरोधी शक्तियों के अधिष्ठान हैं वेदों में चार प्रकार की ऋचाए हैं एक दूसरे की विरोधी दो ही नहीं चार <laughs> अभेदाचाए आप आपको मैंने बहुत बार बताया है ना न पुरुष एवदूत ईशावास मृद एवदम भूत भव्यम भवच्च दव्यम कर्म च कालच स्वभाव जीव एव सब्रम और कुछ है ही नहीं देखिए मैं एक ही उपनिषद ने दो विरोधी मंत्र बता रहे हैं तत्व ये अभेदादि ऋचा तत्व मैंने तू वही है आय जीव तू ब्रह्म ही है कह रहा है इसी के आधार पर शंकराचार्य ने बनाया अपना द्वैत मंत्र छ्योपनिषद छ आठ सात और उसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है तला नित शांत उपासित ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है सब जीव भी संसार भी उन्हीं से रक्षा हो रही है उन्हीं में लय होगा इसलिए सब जीवो उनकी उपासना करो भक्ति करो है इतना स्पष्ट द्वैत तो नहीं ऋचा भेद तो नहीं ऋचा तीन चौदह एक छोपिषदारण्य में एक मंत्र है हम ब्रह्मास्मि, और यह भी महावाक्य कहलाता है शंकराचार्य के सिद्धांत में मैं ब्रह्म हूं हम एक चार दस बृहदारण्य को उपनिषद और इसी उपनिषद में छुद्रा सर्वाणी भूतानि ब्युच्चरती जैसे बहुत बड़े अग्नि के पिंड से चिनगारियां निकलती रहती हैं ऐसे उस महाचेतन भगवान से अनंत जीव हम लोग निकले हैं ये भेदवादि ऋचा देखिए एक ही उपनिषद में दो विरोधी चीजें दो एक बीस बृहदारण्य को उपनिषद अब आपको हम बताते हैं ये कहीं मंत्र में दो विरोधी बातें हैं। ऐसा आत्मा पत पापमा बिज रू विमृतुरशो को बिज घत सो पिपास छह गुण भगवान के ये बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है और सत्य काम सत्य संकल्प ये दो गुण बता रहे हैं कि वो सगुण साकार होता है आठ एक पांच छांदोग्योपनिषद तो ये चार प्रकार की वेद ऋचाए है तो पढ़ने वाले खूब मनमाने ढंग से सिद्धांत बनाते हैं अपने अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगा जो पसंद आया तो लोगों ने हमसे जब कहा कि आप भी जगत गुरु हैं तो इन चारों मतों में कौन सा मत आप अपनाए हुए हैं? हमने कहा पांचवा अपनाए हैं। वो वेद में लिखा नहीं है <laughs> क्या है वो वो है समन्वय हम सब आचार्यों का सम्मान करते हैं क्योंकि वेद कहता है कि सर्वे वेद आयत पद्मी कठोनिषद एक दो पंद्रह वेद की कोई ऋचा गलत नहीं है वो सब भगवान की ओर इशारा कर रही है बेदे मात्रा नर्थक्यम भक्तुम नशक्यम कर्काचार्य आधी मात्रा भी कोई वेद में गलत नहीं है निरर्थक नहीं है शंकराचार्य ने जब देखा कि ये सब तरह की रिचाए है वेद में हम क्या करें क्या जवाब दे उन्होंने कहा ऐसा है कि नुरुगुण, नुरुगुण सगुणा पे क्षत पे न पर बलिस्पम निर्गुण सिद्धांत की रिचाए सगुण के बाद में है तो जो बाद में है वो सही है माननीय है जो पहले है वो व्यावहारिक है लेकिन इस अपने वाक का कोटेशन नहीं दे पाए किस वेद मंत्र में लिखा है ऐसा वेद तो कहता है सर्वे बे वेदा और फिर यह सिद्धांत भी उनका सर्वत्र पास न हुआ हम सब वैष्णव ने कहा एक बात बताइए आचार्य जी अगर आपका ये सिद्धांत सही है कि अंत वाला आप मानते हैं पहले वाला नहीं मानते ये जो मंत्र मैंने अभी अभी, अभी आपके सामने रखा आत्मा एस आत्मापमा बिजरो बिमृतुरशोको बिजत्सो पिपासा ये छह गुण जो निराकार ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं ये पहले हैं और सत्य काम सत्य संकल्प बाद में है तो आपने पहले वाला क्यों मान लिया अगर बाद वाला आप मानते हैं, तो जो बाद में लिखा है वो बढ़िया है सही है तो सत्य कामा सत्य संकल्पा को मानिए तो फिर सगुण साकार राम कृष्ण को मानना पड़ेगा और तुम्हारे निराकार ब्रह्म सात गेट आउट हो गए <laughs> अरे उनको तो श्री कृष्ण की आज्ञा माननी थी शंकर जी के अवतार है कि अब क्यों तुम जाकर के और हमारे खिलाफ भड़काना लोगों को स्वागम कल्पित स्व जनान मध्यमुखान कुरु पद्म पुराण इकहत्तर एक सौ सात तो वेद में चार प्रकार की ऋचाए हैं। और उन चारों का समन्वय करने का हमने काम लिया है कोई गलत नहीं है सब सही है समझने की आवश्यकता है अरे देखो एक मनुष्य में कितनी विरोधी बातें हैं एक गंदे शरीर में कितने पार्ट्स हैं? बाल काले बना दिए और फिर मुंह का रंग यहाँ बाल आते ही नहीं स्त्रियों के नहीं आते पुरुषों के आते ये ऐसा कैसे कर दिया ये नाखून बना दिया और एक नाखून उसी में से निकले उसे काटते जाओ जबरदस्ती अनावश्यक काम बढ़ा दिया हमारा जो बेकार है वो नाखून बढ़ाने वाला रखा ही क्यों एक नाखून रखते बस सब अलग अलग एक चेतन एक जड़ अरे जड़ देखो एक पेड़ है गुलाब का क्या फूल है बड़े बड़े राजा महाराजा उसको तो अपने कोर्ट में लगाते हैं उसी में काटा है। फूल तोड़ने गए खून निकलने लगा ए, क्या अजीब सृष्टि है हाँ। सबसे बढ़िया खुशबू वाला पेड़ चंदन उसमें फूल नहीं बना है। जिसके जड़ में डाल में इतनी खुशबू है अगर फूल होते <laughs> देखो इतना सबसे मीठा पेड़ गन्ना उसमें फल नहीं बना क्या विचित्र जगत है तो जब संसार में तमाम विचित्र जगत है बुद्धि से परे तो भगवान में अलौकिक शक्तियों के कु में फिर क्या आश्चर्य है तो भगवान अनंत विचित्र विरोधी शक्तियों का अधिष्ठान है हम उसके अंश हैं और इसीलिए उसके दास भी हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हम केवल उसी को चाहते हैं इसलिए बाल्मीक महर्षि ने चैलेंज किया लोके नहीं सबिद्यो न राम मनोव्रत संसार में ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ जो राम का भक्त न हो <laughs> लो नास्तिक शब्द ही गायब कर दिया बाल्मीक ने सब राम भक्त है क्योंकि आनंद भक्त हैं राम और आनंद भगवान और आनंद पर्याय बाकी शब्द है तो जब राम के भक्त नहीं है ये बोले वो तो उनसे पूछो किसके भक्त हो आनंद चाहते हैं तो आनंद और ब्रह्म और राम और कृष्ण एक ही तो बात है आ, मुझे मालूम नहीं था अः यही भूल तो हमने की जो मैं को भूल करके शरीर को मैं मान लिया मैंने और उसका दंड भोग रहे हैं अनाधिकाल से तो विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद चाहता है और वो आनंद भगवान है उसको पा लेने पर भगवान नहीं बनेगा बड़े खुले शब्दों में कहता है आनंदी एवायम भवती आनंदी भवती आनंदो भवती नहीं कह रहा है आनंद नहीं बनोगे आनंद का रस भोग करोगे आनंद बन भी जाओ तो क्या फायदा है कोई रसगुल्ला बन जाए तो उसका तो नुकसान है सब खाया करेंगे अरे रसगुल्ले को खाने का जो आनंद है वो रसगुल्ला बनने का थोड़ा ही है <laughs> वो रस और है इसलिए उस भगवान को पाने के लिए उसका आनंद पाने के लिए जिस भाषा में चाहो बोलो हमको उसकी कृपा चाहिए अपने बल पर हम नहीं प्राप्त कर सकते और कृपा के लिए कोई साधन बल काम नहीं देगा कर्म स्वर्ग दे के मर जाएगा योग स्वरूप में बैठा कर मर जाएगा लौट जाएगा ज्ञान अज्ञान को समाप्त करके लौट जाएगा आत्मज्ञान करा करके वो तो न ब्रह्म ज्ञान करा सकता है न मोक्ष दे सकता है और जब कोई मार्ग नहीं बचा तो फिर एक ही मार्ग है सरेंडर करना हार गया जब दो देशों के सैनिकों में युद्ध होता है तो जब एक देश के सैनिक समझ लेते हैं अब हमारी कोई गति नहीं है हम घिर गए चारों ओर से अगर हम युद्ध करेंगे तो सब मारे जाएंगे तो सरेंडर कर देते हैं हथियार नीचे फेंक के हाथ उठा दिया तो फिर विरोधी देश वाले उसको पकड़ के अपने देश में ले जाते हैं ऐसे ही अगर हम सरेंडर कर हे भगवान हम तुमको नहीं जान सकते यह हमारी खराब बुद्धि थी जो जाने ने क्या इतना परिश्रम किया तो भगवान उसको पकड़ के अपने देश में ले जाते हैं गोलोक में डर करने से यानी कुछ ना करने से यानी कर्म ज्ञान योग तप बल से निर्बल रियलाइज करने से अपने को दीनहीन अकिन महसूस करते हुए जब कोई शरणागत होता है तो उसी को भक्ति कहते हैं भक्त ती शब्द के अनेक अर्थ है लेकिन जो पहली भक्ति है वो भक्ति असली नहीं है वो तो नकली है क्योंकि मन से की जाती है हम भगवान का रूप बना ही नहीं सकते वो दिव्य है मन प्राकृत है अरे हम क्या स्वर्ग के देवता भी नहीं बना सकते सबका मन प्राकृत है माया का बना हुआ है, ये जितनी बातें शास्त्रों वेदों में लिखी है भगवान के लिए ये तो बकवास है जिसे कहते हैं पागल का बकवास स्नत लोग तो पागल होते ही हैं, वो भगवान के दीवाने हैं अब बुद्धि लगाते गए कैसे बताऊं राम कैसे है कैसे बताऊं कै, कैसे बताऊं नीला बताऊर बड़ा कमाल किया नीला कमल तो हम रोज देखते कभी दीवाने नहीं हो गए हा देखा ठीक है नीला कमल है। ऐसे ही राम की शकल है रहता तो राम कोई खास नहीं है <laughs> अरे जिन राम को देख के निराकार ब्रह्मानंदी जनक का बुरा हाल हो गया वो नील सरो तो दुनिया वालों को अब ये तो सही है क्या तरीका हो सकता है समझाने का बड़ी बुद्धि लगाया तुलसीदास ने ये एक क्या समझाने क्या एग्जाम्पल दे इन दुनिया वालों को ऐसा ऐसा है है, है कामी प्यारी सा जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है कामी को स्त्री प्रिय होती है ऐसे ही राम है कामी को तो जो स्त्री प्रिय होती है वो टेम्परे होती है उसी स्त्री से वैराग्य हो जाता है घृणा हो जाती है तो क्या राम से भी ऐसे हो जाता है वहां तो प्रेम रस बढ़ता जाता है, छिन्न छिन्न राम का सौंदर्य बदलने वाला और का रस बढ़ने वाला है संसार में ऐसी कौन सी स्त्री और कौन सा पति है ये तो घटता जाता है हमने दूर से देखा था एक लड़की को हमारे मकान के सामने थी बड़ी सुंदर लग रही थी जब ब्याह होके आया हमारे घर में तो मैंने बारीकी से देखा तो उसका एक नाक का कोना कुछ टेढ़ा था एक मुंह का कुछ गड़बड़ था अरे हमको तो धोखा हो गया था <laughs> वो कामी आर खत्म हो गया लेकिन अब समझावे कैसे <laughs> बाप महापुरुष लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है कुछ तो आधार बता मे इन संसारी जीवों को तो वास्तविकता तो भगवत प्राप्ति के बाद होती है वो रूप ध्यान हो ओ चाहे भगवान के नाम का रस कैसा होता है ये जो लिख देते हैं संत लोग जा सुनाम सुमिरत एक बारा एक बार अरे नाम भी नहीं भगवान शंकर तो कहते हैं <laughs> पार्वती जी जब कोई रा कहता है तो हमारा रोम रोम खिल जाता है कि माँ बोलेगा मम पार्वती मन प्रसन्नता जाति राम नाम शंकया ओ मारीच मारिज कहता है रकारा दीन राबड़ा तो जाता हूं कि राम आ गए राम सुनते ही ये सब होता है भगवत प्राप्ति के बाद उसके पहले तो धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे अनुराग बढ़ेगा वैसे होगा लेकिन ये नकली मन का जो प्रेम है ये भी ऐसा हो जाता है कि एक दिन समाधि हो जाती है शरबत राम राम राम दिखाई पड़ने लगते हैं। है धोखा हो जब महापुरुष गुरु को बताता है वो तो गुरु कहते हैं नहीं नहीं वो राम नहीं है वो तेरे मन के बनाए राम है और चलागे वो राम मिलेंगे तब तो मुझसे बात नहीं करेगा हा वो दिव्य है तो उनके लिए जो पाने का जो उनका तरीका है उसमें पहला है अंतकरण की शुद्धि उसी के लिए भक्ति करनी है कैसे करनी है कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की